मंत्र और सुमिरन की कल ट्रैक तेरा सबद साधना भाग एक अनोशो ठॉक पेव पेव लागी प्यास नंबर फाइव शब्दे सब ही जा सब रहे, शब्दे सब ही शब्दे ही सब झे शब्दे सब समार शब्दे दे सब, शब दे सब रहे शबदे सब जा शब की सच पाए शब्दे ही संतो शब्दे ही सच पा शब्दे ही संतोष शब्दे ही सिद्ध भाया शब्दे भागा शोक शब्दे बंदिया सब रने शब्दे सब ही जा शब्दे ही मुक्ता भया शब्दे ही मुक्ता भया शब्दे ही मुक्ता भया शब्दे समझे प्राण शब्दे ही मुक्ता भया शब्दे समझे प्राण शबदे ही सूजे सबे। शब दे ही सूजे सबे। शब शबदेजे शब शबे सू जान शबदे पंद शबदे ही शब जा शबदे सब रहे शब दे ही सब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 ओंकार महामृत्यु है इसलिए वो महामंत्र है बाकी सब मंत्र हैं ओंकार महामंत्र है एक बहुत आश्चर्य की बात है कि भारत में तीन बड़े धर्म पैदा हुए हैं, हिंदू जैन बौद्ध तीनों में बड़ा विभेद है सिद्धांतों की बड़ी टकराहट है तीनों की मान्यताएं ऐसी अलग अलग है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 ओमनी पोर्टेंट ओमनी साइंट अंग्रेजी भाषाविद बड़ी कठिनाई में पड़ते हैं क्योंकि वो इन शब्दों का मूल नहीं खोज पाते ये आते कहां से हैं ये शब्द बड़े अनूठे हैं ओमनी का अर्थ होता है जिसने सब देख लिया लेकिन ओमन कहां से आता है वो ओम का ही रूप है जिसने ओम देख लिया उसने सब देख लिया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 लेकिन उसे तुम सिंहासन से नहीं उतार सकते जब भी तुम घर आओगे तुम ओम को सिंहासन पर विराजमान पाओगे ये जो ओम है इसके संबंध में कुछ और बात ख्याल ले लें। विज्ञान कहता है कि सारा जगत विद्युत तरंगों से बना है पत्थर भी सोना भी सारा अस्तित्व सारी वस्तुएं सारा पदार्थ पदार्थ नहीं है विद्युत तरंगों का घनीभूत रूप है हमने कुछ और जाना है हमने ये जाना है इधर पूरब में भीतर प्रवेश करते करते कि सारा जगत ध्वनियों का ही घरीभूत रूप है और विद्युत ध्वनि का एक प्रकार है वैज्ञानिक कहते हैं ध्वनि विद्युत का एक प्रकार है और सारा जगत विद्युत की तरंगों का जाल है हम कहते हैं सारा जगत ध्वनि का जाल है और विद्युत भी ध्वनि का एक प्रकार है तुमने कहानियां सुनी होंगी कि तानसेन ने दीपक राख से दीपक जला दी है इसकी संभावना है ध्वनि का आघात अग्नि को पैदा कर सकता है इसकी संभावना है इस पर बहुत प्रयोग चलते हैं और इस बात को इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आघात से ही तो विद्युत पैदा होती है पहाड़ से जल गिरता है उसकी चोट से विद्युत पैदा होती दो चकमक पत्थरों को तुम टकरा दो आग पैदा हो जाती तुम दो हाथों को रगड़ो हाथ गर्म हो जाते रगड़ से गर्मी पैदा होती विद्युत पैदा होती दो ध्वनियों की रगड़ से भी विद्युत पैदा होती लेकिन बड़ी सूक्ष्म कला है शायद शास्त्र भूल गया हो हमें याद न रहा हो कैसे हम दो ध्वनियों को टकराएं लेकिन अगर कभी किसी ने तानसेन ने या किसी ने भी दो ध्वनियों को टकराना सीख लिया हो तो दिए जल सकते जब दो पत्थरों के टकराने से आग पैदा हो सकती तो दो ध्वनियों के टकराने से क्यों पैदा नहीं हो सकती टकराहट ऊषमा पैदा करती गर्मी पैदा करती है और अब तो विज्ञान भी धीरे धीरे शिथिल हुआ है उसकी पुरानी जिद नहीं रही पुरानी अकड़ नहीं रही रस्सी तो जल गई पर जली हुई रस्सी में भी पुरानी अकड़ तो रह जाती बस उतनी ही अकड़ विज्ञान में बची हजारों प्रयोग चल रहे हैं सारी पृथ्वी पर जो विज्ञान को जड़ों से उखाड़े डाल रहे हैं ध्वनि पर बहुत प्रयोग हुए इंग्लैंड में एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोगशाला है दिलावार वहां उन्होंने बड़े प्रयोग किए विशेष संगीत के प्रभाव में बेमौसम में वृक्षों में फल आ जाते हैं विशेष संगीत के प्रभाव में वृक्ष दुगनी गति से बढ़ते हैं विशेष संगीत के प्रभाव में मां के गर्भ का बच्चा बहुत तीव्रता से परिपुष्ट होने लगता है जो पौधा बिना संगीत के साल भर में बड़ा होता है वो दो महीने में उतना बड़ा हो जाता है संगीत के साथ पौधे सुनते कनाडा में एक छोटा सा प्रयोग किया गया जहां रविशंकर पंद्रह दिन तक सितार बजाता था उसके दोनों तरफ बीज बोए गए थे जो पौधे पैदा हुए वो सब रविशंकर की तरफ झुके थे दोनों तरफ से जैसे कि बहरा आदमी कान झुका लेता वो सब पौधे झुके हुए पैदा हुए एक भी पौधा नहीं था जो संगीत सुनने को सुखना हो भवन के बाहर दूसरे बीज बोए गए थे उसी दिन जिस दिन भवन के भीतर के बीज बोए गए वो सब सीधे पैदा हुए थे क्या हुआ पौधे सुनने को आतुर थे और बाहर जो पौधे थे वे आधे ही बढ़े पंद्रह दिन के प्रयोग में भीतर के पौधे दोगने बढ़ उनकी शान और थी ध्वनि में भोजन जीवन है। ऐसा आदमी खोजना कठिन है, जो संगीत से आंदोलित न होता हो जिसके पैर न थिरकने लगते हो जिसके हाथ ताल न देने लगते हो जिसके भीतर कोई धुन न बजने लगती हो और अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि धातुएं भी पौधे तो ठीक धातुएं भी संगीत से प्रभावित होती हैं अगर कोई धातु को संगीत सुनाया जाए तो उसमें जंग लगना मुश्किल हो जाता है इस बात की बहुत संभावना है कि अशोक की लाठ़ जो दिल्ली में खड़ी है जिसको वैज्ञानिक नहीं समझ पाए अब तक कि उस पर जंग क्यों नहीं लगती क्योंकि सदियों से खड़ी है वर्षा धूप सब मौसम आते हैं जाते हैं अभी तक वैज्ञानिक ऐसा कोई स्टेनलेस स्टील पैदा नहीं कर सके जो सदियों तक धूप में वर्षा में बाहर पड़ा रहे और जिस पर जंग का एक दाग ना आया हो मेरी अपनी समझ यह है कि बहुत गहन संगीत में उस लाठ को तैयार किया गया है बड़े मंत्रोच्चारों के बीच उस लाठ को तैयार किया गया है मंत्रों से अब भी सुरक्षित किए वो अभी उसकी रक्षा कर रहे हैं इजिप्त के पिरामिड हैं वे पिरामिड इतने बड़े पत्थरों से बने हैं कि हमारे पास अभी जो क्रैने हैं विकसितम वो भी उन पत्थरों को उठाने में समर्थ नहीं और आज से पाँच हजार या चार हजार साल पहले उन पत्थरों को ले जाने का कोई उपाय नहीं मालूम पड़ता और जहाँ वो पिरामिड बने हैं वहाँ पास पत्थरों की कोई खदान नहीं सैकड़ों मील दूर खदाने हैं रेगिस्तान में खड़े हैं पिरािड्स तो पत्थरों को सैकड़ों मील दूर से लाया गया है उन दिनों क्रेनों का कोई सवाल नहीं उठता है क्योंकि कोई प्रमाण नहीं मिलता कि एक भी क्रेन थी या कोई यंत्र था निहत्ते आदमियों ने उनको ढोया है ये बिल्कुल असंभव है ये हो कैसे सकता है लेकिन ध्वनि का शास्त्र कहता है एक विशेष ध्वनि की अवस्था में वस्तुएं निर्भर हो जाती तुमने भी शायद कभी गौर किया होगा जब तुम नाचते हो प्रसन्न होते हो गीत तुम्हारे हृदय में गूंजता है तो तुम्हें बोझ नहीं मालूम पड़ता तुम एकदम हल्के हो जाते हो जब पैर जमे होते हैं और नाच पैदा नहीं होता है जब हृदय बंद होता है और गीत नहीं फूटता है और कहीं चारों तरफ कोई नृत्य की पुकार नहीं आती तब तुम अपने को पाते हो जैसे पत्थर हो गए और बजनी हो गए तुमने ख्याल क्या होगा साधारण मजदूर आज भी जब किसी बड़े पत्थर को उठाते हैं तो बड़ा हो हल्ला मचाते लेकिन उस होहल्ले में एक संगीत होता है हैया हे है। ये ध्वनि अगर बार बार दोहराई जाए तो मजदूर बड़े से बड़े पत्थर को उठा लाता है तुमने नाविकों को मस मजधार में नदी को पार करते देखा हो पूर्व की तो हैया है जब नदी बहुत टक्कर देने लगती है और आदमी की ताकत कमजोर पड़ने लगती है, तब स्वर को पुकारा जाता है स्वर तत्ण बचा लेता है बड़ी ताकत दौड़ जाती है भीतर स्वर में छिपी हुई ऊर्जा है ओंकार का अर्थ है मूल स्वर जिससे फिर सब स्वर पैदा हुए मूल स्रोत आज उससे हमारे संबंध छूट गए नाता नहीं रहा हम भूल गए उन शिखरों को जो छू लिए गए थे हम सोचते हैं दुनिया जैसे पहली बार सभ्य हो रही भ्रांति दुनिया बहुत बार सभ्य हो चुकी है और दुनिया ने बहुत बार बड़ी उतुंग ऊंचाइया पा और फिर उतुंग ऊंचाइया खो जाती है। अब आज प्रार्थना कोरा शब्द है पूजा एक औपचारिकता है मैं घर में मेहमान था इकलौता बेटा घर का देर तक सोके नहीं उठा था तो मां उससे कह रही थी कि बेटा उठो तुम ऋषि मुनियों के देश में पैदा हुए हो हु। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए उस बेटे ने बिस्तर में ही पड़े पड़े करवट लेके कहा कि मां तुमको पता नहीं ऋषि कपूर नौ बजे के पहले कभी नहीं उठता और दादा मुनि अशोक कुमार तो दोपहर तक सोते ऋषि मुनि खो गए ऋषि कपूर अशोक कुमार रह गए प्रार्थना कोरा सब थे पूजा एक ढोंग है जाप निरर्थक मालूम होता है भगवान का नाम लोग जानते ही नहीं कैसे लें कब लें मैं एक मित्र के बेटे से पूछ रहा था कि तुम्हारे पिता कभी प्रार्थना करते हैं? उसने कहा कल ही कर रहे थे मैं थोड़ा चौंका क्योंकि उनके पिता से प्रार्थना का कोई संबंध जोड़ेगा इसकी आशा भी नहीं की जा सकती मैंने पूछा बताओ क्या प्रार्थना की उन्होंने उनका शाम को ही भोजन के वक्त प्रार्थना कर रहे थे बोले हे भगवान फिर वही मूँग की खिचड़ी बस प्रार्थना इतनी हो गई प्रार्थना एक शिकायत थी एक मित्र कल सांझ को ही मुझे मिलने आए थे वो कहते हैं परमात्मा से वो नाराज हो गए प्रार्थना करते थे पूजा करते थे ध्यान करते थे और बच्चा पैदा नहीं हुआ तो वो नाराज हो गए हे भगवान फिर मुंह की खिचड़ी तो अब वो प्रार्थना नहीं करेंगे पूजा नहीं करेंगे नाराज ये प्रार्थना कैसी ये पूजा कैसी ये अर्चना कैसी ये कोई सौदा है तुम परमात्मा पर कोई एहसान कर रहे थे कहने लगे मैंने कभी कुछ मांगा नहीं इतनी पूजा प्रार्थना की फिर भी बच्चा पैदा नहीं हुआ अगर मांगा ही ना था तो ये सवाल ही क्यों उठता है कि फिर बच्चा पैदा ना हुआ मांग तो रही ही होगी तुम्हारी पूजा झूठी है तुम्हारी पूजा रुस्वत से ज्यादा नहीं तुम परमात्मा की रुस्वत कर रहे हो तुम कोशिश कर रहे हो फुसलाने की उसे ताकि तुम्हारे भीतर छिपी हुई जो वासना है उसे वो पूरा कर दे तुम परमात्मा को अपनी वासना का चाकर बनाना चाहते हो भक्त तो कहते हैं माने चाकर राखो जी प्रार्थना जो करते हैं तो मीरा कहती है गिरधर मुझे अपना नौकर बना लो तुम परमात्मा को नौकर बनाने की कोशिश में लगे हो बस वही चूक हो जाती अगर कुछ भी मांगा तो प्रार्थना खो गई अगर कुछ भी चाहा तो पूजा पूजा न रही भ्रष्ट हो गई कुरूप हो गई और ओंकार तो तब उतरता है जब तुम मंदिर की तरह शुद्ध पवित्र हो जाते हो निर्दोष हो जाते हो जब तुम एक छोटे बच्चे की तरह कुआरे हो जाते हो अभी पिछले वर्ष जराइल में एक बहुत अनूठा आदमी है उसका नाम है यूरी गैलर्स वो सिर्फ इशारे से बिना वस्तुओं को छुए उनको तोड़ मरोड़ देता है चाकू उसके सामने करो बस वो सिर्फ हाथ का इशारा करेगा चाकू मुड़ के गोल हो जाएगा सीख से मजबूत उसके सामने करो वो दस फीट बीस फीट की दूरी से उनको झुका देगा सिर्फ इशारे से जिनको तुम ताकत लगाकर नहीं झुका सकते तो पिछले वर्ष एक बहुत अनूठी घटना घटी इंग्लैंड में बीबीसी टेलीविजन पर उसने अपना प्रयोग दिखलाया और सिर्फ उत्सुकता सिर्फ एक अनहोनी घटना की संभावना के कारण उसने टीवी पर प्रयोग बतलाते समय कहा कि जो लोग भी टीवी देख रहे हैं वे भी अपने घरों में प्रयोग करें मेरे साथ कौन जाने उनमें से कुछ लोग क्योंकि करीब लाखों लोग टीवी देख रहे थे यूरी टी टीवी पर था शायद कुछ लोगों के पास ऐसी क्षमता हो जिनका उन्हें भी पता नहीं तो हजारों लोगों ने प्रयोग किए दूसरे दिन जो रिपोर्ट आई उसमें पंद्रह लोग सफल हो गए थे जिन्होंने यूरीगेलर के साथ टीवी पर देखते वक्त चीजों को आज्ञा दी वो मुड़ गई मगर एक बड़ी आश्चर्य की बात थी कि वो जो 1500 लोग सफल हुए थे वो सब बच्चे थे उनकी कोई की भी उम्र 14 साल से ज्यादा नहीं थी और किसी की उम्र 7 साल से कम नहीं थी सात और 14 के बीच में थे वो सभी बच्चे थे सात और 14 के बीच कुआरापन होता है वीर की ऊर्जा अपनी परिपूर्ण शुद्धता में होती शक्ति होती है और एक बोलापन होता है जहां शक्ति और बोलापन का मिलन हो जाता है वहीं परम की घटना घटती यूरी गैलर भी भरोसा ना कर सका कि कैसे हुआ और बड़ी तो बात यह थी कि सात और चौदह के, के बीच ही क्यों हुआ चौदह के बाद जीवन में वासना कामना घेर लेती मन फिर स्वच्छ नहीं रह जाता मंदिर की पूजा में वासना प्रविष्ट हो जाती सात के पहले मन तो पवित्र होता है लेकिन ऊर्जा नहीं होती तो सात और चौदाह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और वही बर्बाद किया जा रहा है सारी दुनिया में बर्बाद किया जा रहा है इसलिए इस देश में तो हम उन सारे क्षणों का बड़ा उपयोग करते थे सात वर्ष का होते ही बच्चे को हम गुरुकुल भेज देते थे, थे वो जंगल चला जाता था वहाँ से हम उसे 21 के पहले नहीं बुलाते थे चौदह की उम्र के सात वर्ष पहले हम उसे भेज देते थे और चौदह के बाद सात वर्ष तक और उसे वहाँ रहने देते थे ताकि जिस पावनता को उसने अनुभव किया है उसमें गहन हो जाए सुदृढ़ हो जाए फिर जब वापस लौटे जगत में तो जगत उसे छू भी ना सके वो जगत से गुजर जाए लेकिन जगत उसे स्पर्श भी ना कर सके फिर वो विवाह भी करेगा लेकिन उसका ब्रह्मश्री खंडित ना होगा उसके बच्चे भी पैदा होंगे लेकिन कामना कभी उसका उसको विकृत न करेगी ये सब कर्तव्य होगा करना है इसलिए वो करेगा लेकिन उसका बिस्तर सदा बंधा रहेगा कि कभी ये पूरा हो जाए कि मैं वापस लौट जाऊं क्योंकि जो स्वाद उसने चख लिया है उन थोड़े से शक्ति के क्षणों में वो बुलाए चला जाता है उसकी पुकार आहिरने सुनाई पड़ती है सोता है जागता है दुकान पर काम करता है बच्चों को बड़ा करता है लेकिन वो पुकार खींचती स्वाद एक बार लग जाए परमात्मा का तो फिर बात ही और हो जाती तुम पूजा तो करते हो बिना स्वाद के प्रार्थना करते हो बिना स्वाद के और प्रार्थना भी करते हो पूजा भी करते हो कुछ पाने के लिए नहीं तुम ओंकार को कभी ना जान पाओगे अगर ओंकार को जानना है सब कामना छोड़ देनी होगी मांग ही छोड़ देनी होगी खाली हो जाना होगा दादू इसी महामंत्र के संबंध में बात कर रहे हैं समझने की कोशिश करें सबदय बंध्या सब रहे सबदय सब ही जाए शब्दे ही सब उपजे शब्दे समय सबे समाए, समाय शब्द से अर्थ है ओंकार शब्दों का शब्द ओंकार शब्द बंधा सब रहे अगर तुम्हारे भीतर ओंकार की धुन बजे तो तुम्हारे भीतर एक एकता होगी तुम बंधे रहोगे टूट फूट ना जाओगे खंड खंड ना हो जाओगे अखंड रहोगे जैसे माला में पिन का पिरोया हुआ धागा माला के मनकों को बांधे रखता है ऐसे ओंकार की ध्वनि अगर तुम्हें सुनाई पड़ने लगे तो तुम्हारे जीवन के सब मन के अनसयुत हो जाएंगे एक माला बन जाएगी अभी तुम सिर्फ मनकों का एक ढेर हो माला नहीं क्योंकि धागा नहीं जो तुम्हारे सब कृत्यों में सब भावों में सब विचारों में समा जाए और सबको एक एकता में बांध ले मनस्वित कहते हैं कि आदमी एक भीड़ है ठीक कहते हैं तुम भीड़ हो तुम्हारे भीतर बहुत आदमी हैं, आदमी ही आदमी है तुम एक बाजार हो तुम्हारे भीतर एक का अभी जन्म नहीं हुआ क्योंकि एक के जन्म के लिए तो तुम्हें एक होना पड़ेगा तुम्हें भीड़ को समेटना होगा तुम्हें खंड खंड जो तुम बट गए हो उस सबको जोड़ना होगा ओंकार सीमेंट जोड़ता है खंड को खंड से एक कर देता है अखंड का जन्म होता है और जिस दिन तुम अखंड होते हो उस दिन कैसी चिंता कैसा तनाव सारा तनाव सारी चिंता सारी बेचैनी, भीड़ की वजह से कोई पश्चिम की तरफ खींच रहा है तुम्हारे भीतर का हिस्सा कोई पूरब की तरफ खींच रहा है कोई नर्क जाना चाहता है कोई स्वर्ग जाना चाहता है कोई पूजा करना चाहता है कोई व्याश्या का विचार कर रहा है कुछ भी तुम कर नहीं पाते एक स्वरता नहीं है करते भी हो तो अधूरा होता है प्रार्थना करने भी बैठे हो तो वहां नहीं होता बस एक छोटा सा हिस्सा गुनगुनाएं चला जाता है वो ऐसी ही हालत होती है जैसे तुम रेडियो सुन रहे हो और बैटरी बिल्कुल फीकी हो गई बामुश्किल सुनाई पड़ता है कुछ ऐसी ही तुम्हारी प्रार्थना है पूरी ऊर्जा नहीं बहती ऊर्जा कहीं और जा रही तुम स्वर्ग भी पहुंच जाओ तो भी तुम पूरे न पहुंचोगे तुम्हारा एक आध टुकड़ा पहुंचे, बाकी तुम नरक में पड़े रहोगे और दोनों के बीच जो दूरी होगी वही तुम्हारा तनाव है तनाव का एक ही अर्थ है कि तुम्हारे टुकड़ों के बीच बड़ी दूरी है बड़ा खिंचाव है एक हाथ एक तरफ खींचा जा रहा है दूसरा हाथ दूसरी तरफ खींचा जा रहा है यही तो बेचैनी है एक ही चैन है दुनिया में और वो है जब तुम एक हो जाओ दादू कहते हैं सबदह बंधा सब रहे सबदह सभी सब जाए सबदय ही सब उपजे सबदह सबे समाए। उसी से तो बंधन उसी में तो तुम एक होते हो वही तो तुम्हें जोड़ता है और तुम्हें ही नहीं सारा अस्तित्व तो ओंकार से जुड़ा है जब तुम परिपूर्ण शून्य हो जाओगे तब भी तुम्हें धुन सुनाई पड़ती रहेगी वो शून्य की धुन होगी वही ओंकार है शून्य का संगीत है ओंकार तुमने कभी रात का सन्नाटा सुना है सन्नाटे का भी एक संगीत है जब कोई भी आवाज नहीं होती तब भी एक आवाज बच रहती जब सब शोरगुल खो जाता है तब उस सन्नाटे में भी एक स्वर होता है ऐसे ही जब तुम्हारे भीतर का सब भीड़ सब शोरगुल खो जाएगा तब तुम्हारे भीतर तुम्हें एक स्वर सुनाई पड़ेगा वही ओंकार है सुनने का संगीत है ओंकार और तुम्हें ही नहीं बांधे हुए सारे अस्तित्व को बांधे हुए साधे हुए वही है आधार उसके बिना सब बिखर जाएगा शब्द बंधा सब रहे सब्दे ही सब जाए और अगर वो शब्द तुमसे खो जाए तो तुम एक बिखरी हुई स्थिति में हो जाते हो तब तुम्हारी आकृति विकृत हो जाती तुम्हारा रूप कुरूप हो जाता है तुम्हारे कंठ में बांसुरी नहीं बजती तुम्हारी आंखों में ओज नहीं रह जाता तुम्हारे जीवन की धारा जगह जगह टूट जाती है जैसे कभी ग्रीष्म के दिनों में नदियां टूट जाती एक डबरा भरा है फिर रेत आ गई फिर थोड़ा सा डबरा रह गया फिर रेत आ गई जो ओंकार से जुड़ा है वो पूरा आई नदी की भांति है अखंड है स्रोत से लेकर अंत तक गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक एक है सब ही सब उपजे इस ओंकार से ही सब का जन्म हुआ है और इस ओंकार में ही सबको लीन हो जाना है क्योंकि हमारी समझ से अंतर खोजियों की दृष्टि से ओंकार की ध्वनि इस जगत का सारभूत तत्व है ओंकार के ही संघात से चोट से सब पैदा हुआ है और ओंकार की ही परत दर परत जमती जाती है और विभिन्न रूप पैदा होते हैं इसमें कुछ आश्चर्य जैसा नहीं है क्योंकि विज्ञान कहता है विद्युत से सारी चीजें पैदा हुई क्या फर्क पड़ता है विद्युत से पैदा हों या धुन से पैदा हों दोनों ही बातें समझ में आने जैसी हैं लेकिन ये भेद क्यों है क्योंकि विज्ञान बाहर से खोजता है बाहर से जो चीज विद्युत जैसी दिखाई पड़ रही है वही चीज भीतर से धुन जैसी दिखाई पड़ती है एक तो है मकान के बाहर से देख जाने वाला आदमी और एक है अतिथि की तरह मकान के भीतर आ जाने वाला आदमी धर्म और विज्ञान में यही फर्क विज्ञान बाहर बाहर घूमता है तो बाहर की रेखाओं परिधि को पहचान लेता है ठीक से धर्म अंतर अंतरग्रह में प्रवेश करता है और भीतर से चीजों को जानता है दोनों के मध्य में कला का जगत कवि का चित्रकार का मूर्तिकार का मूर्तिकार दोनों के बीच है चित्रकार दोनों के बीच है कवि दोनों के बीच कवि साधारणता तो बाहर हो जाता है साधारणता तो बाहर रहता है लेकिन कभी मौका मिल जाए तो चोर की तरह भीतर प्रविष्ट हो जाता है कला एक तरह की चोरी है कभी कभी चोर तुम्हारे घर में रात के अंधेरे में घुस आता वो अतिथि नहीं है वो निमंत्रित भी नहीं है सामने के द्वार से भी प्रवेश नहीं किया है वस्तुता तो जब मेजवान सोया है तब वो आता है अगर मेजबान जागा हो तो वो आएगा ही नहीं विज्ञान बाहर घूमता रहता है